गीता तत्व चिंतन आत्म तत्व समस्त शक्ति का उत्तर श्री कृष्ण इस बात को समझाने के लिए चिट्ठी का दृष्टांत देते थे गांव का एक लड़का शहर में नौकरी करता था दुर्गा पूजा की छुट्टियां करीब आई गांव से उसकी मां ने उसे चिट्ठी लिखी कि घर आते समय अमुक अमुक चीज़ें लेते आना छुट्टी पर जाने से एक दिन पहले उसने लड़के ने तय किया कि आज माँ की बताई चीज़ें खरीद लूँ वह चिट्ठी को ढूंढने लगा मेज पर देखा दरवाजे में देखा पुस्तकों की अलमारी में देखा तकिया के नीचे बिस्तर के नीचे सब जगह ढूँढ डाला पर चिट्ठी मिली नहीं वह बड़ा चिंतित हुआ उसने एक किताब को खोलकर देखना शुरू किया पर चिट्ठी न मिली दो तो तीन घंटे की परेशानी के बाद उसने अंत में देखा कि चिट्ठी कचरे की टोकरी में पड़ी है उसने लपक कर उसे उठा लिया एक बार उसने चिट्ठी को अच्छी तरह पढ़ लिया और फिर से उसे कचरे दान में फेंक दिया बड़ी परेशानी के बाद चिट्ठी मिली ऐसा सोचकर उसने चिट्ठी को फ्रेम में जड़कर तो नहीं रखा चिट्ठी पढ़ ली बस चिट्ठी का काम हो गया अब वह बाजार जाएगा और चिट्ठी में बताई गई चीजें खरीद कर लाएगा ठीक इसी प्रकार शास्त्र लक्ष्य का निर्देश मात्र करते हैं वे बताते हैं कि लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए शास्त्रों से यह जान लिया तो उनका और प्रयोजन नहीं रह जाता अब तो शास्त्रों के निर्देश के अनुसार चलना साधना करना यही शेष रह जाता है इसीलिए कहा गया कि आत्मा को आगम प्रमाण के द्वारा भी नहीं जान सकता ब्रह्म वस्तु को छोड़ वेद वेदांत सब जूठे हो गए इस विवेचन का सार यही हुआ कि आत्मा चारों प्रमाणों से गेय न होने के कारण अप्रमेय है पुनः श्री रामकृष्ण देव के वचनों का यहाँ पर स्मरण हो है वे कहते थे ब्रह्म क्या है यह आज तक कोई मुँह से बोल ना सका सारी चीजें जूठी हो गई है वेद पुराण तंत्र सब के सब जूठे हो गए हैं ओठों से वे छू गए हैं मुँह से उनका उच्चारण हुआ है इसलिए जूठे हो गए हैं केवल एक वस्तु जूठी नहीं हो पाई है वह है ब्रह्म वेद ब्रह्मा के मुँह से निकला है तंत्र शिव के मुख से आया है इसलिए वे जूठे हो गए हैं पर उस आत्मा को उस सच्चिदानंद ब्रह्म को कोई मुंह में नहीं निकाल मुँह से नहीं निकाल सका इसीलिए वह जूठा नहीं हुआ नमक का पुतला हाथ में नापने की छड़ी लेकर गहराई नापने समुद्र में उतरा एक कदम वह गया नहीं कि जल में घूल कर एक हो गया अब कौन बताए कि समुद्र कितना गहरा है इसी प्रकार जीव आत्मा को ब्रह्म को नापने जाता है आत्मा के समीप वह गया कि उसमें तद्रूप हो गया अब कौन बताए कि आत्मा कैसा है